जब भी हम एक मानव को अध्ययन करेंगे तो मानव में दो चीज़ें हैं एक मैं एक शरीर मैं जो है शरीर के साथ भी रहता है और मैं जो है शरीर के बिना भी रहता है ठीक है ये बात यदि मैं आहार निद्रा भाई मैथुन से सुखी होने के रूप में जीता हूँ तो आवेश जीता हूँ मैं यदि पांच संवेदनाओं से सुखी होने के लिए सोचता हूँ तो मैं आवेशित रहता हूँ मैं भयग्रस्त रहता हूँ मैं नाम के लिए जीता हूँ तो मैं आवेशित रहता हूँ यदि मैं ऐसा जीता हूँ तो मेरे में आवेश है और आवेशित रहने को ही भूत कहते हैं तो आ, अगर आप सुविधा संग्रह चार विषय नाम पद इसके लिए जीते हैं तो एक प्रकार का आवेश है और वो आवेश जीते जी भी प्रकट होता है एक आदमी भूत बन के जीता रहता है और यही जीवन जब शरीर त्याग देता है तो इसको भी हम भूत बोलते हैं अब चिपकता कौन है ज़्यादा चिपकना किसका खतरनाक है तो बिना शरीर का जीवन चिपकता है वो ज़्यादा खतरनाक है या ये जो शरीर वाला जीवन चिपक जाता है भूत ये ज़्यादा खतरनाक है आज आप देखोगे तो ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है है ना आज किसी को अंबानी होने का भूत सवार है किसी को तेंदुलकर होने का भूत सवार है किसी को शाहरुख खान होने का भूत सवार है किसी को तमाम भोगने का भूत सवार है तो ये दिखते ही कि स जो मानव है उनका ज़्यादा प्रभाव है हमारे पे है या नहीं है ही तो सशरी जीवन में जो आवेश है वो आवेश प्रकार से जीने से एक प्रकार की स्थिति बनी रहती है उसको हम कहते हैं कि आवेश से जीना बराबर भूत होकर जीना और अगर अपना अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई भूत है वो पता लग जाएगा तो अब वो भूत भगाना कौन कौन भगाएगा भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे किसी ओझा के पास जाके भूत भगवा रहे थे अब ये जो अपने पर चढ़ा भूत है ये नासमझेगा जो भूत है ये हम ही को खुद को उतारना पड़ेगा ठीक दूसरा आदमी इसमें कुछ एक प्रस्ताव ही दे सकता है बाकी ये सब काम अपने को ही करना पड़ेगा हम अगर अपने में इस भूत की पहचान नहीं कर पाते तो ये अलग अपने आप में कमी है हम सभी किसी न किसी प्रकार से भूत बनके जी रहे हैं है ना यदि भगवान को पाने के चाहना बनी हुई वो भी एक प्रकार का आवेश है वो भी भूत है क्योंकि उसका प्रमाण क्या है ऐसे जीते समय आवेश में जीते समय कोई दूसरे मानव के साथ अपना संबंध नहीं बन पाता शिकायतें बनी रहती हैं ये हमको समझ में आने की ज़रूरत है तो सभी भूत बन के घूम रहे हैं है ना या तो आदमी भूत बनेगा या देवता बनेगा बीच में कोई कार्यक्रम नहीं है बीच में कोई कार्यक्रम नहीं है या तो हम भूत हो के जिए या देवता बन के जिए ठीक है जी तो इसी के साथ सभी हमारे लिसनर्स का और हमारी टेक्निकल टीम का और स्पेशली हर संडे इस तरीके समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के एक बार जोड़ा तालियाँ जोरदार धन्यवाद नमस्कार फिर मिलते हैं अगले संडे